लिंगम कतिविधम किंच व्यति लक्षण लिंग कितने प्रकार के हैं और उसमें अन्वय व्यति का क्या लक्षण कथित लिंगम त्रिविधम लिंग तीन प्रकार के अन्वतरे कीवलान्वयी केवल व्यतिकी इति। एक का नाम पहले का है अन्वय व्यतिकी दूसरा केवल तीसरा केवल व्यतिकी उनमें से अन्वय लक्षण क्या है अनवय अन्वयन व्यतिमत अन्वय व्यति वनौ साध्यूमत्म समय वर्षार व्यतिरेक व्याप्ति मूल तो स्पष्ट है तीन प्रकार का लिंग है अन्वय व्यतिरी केवल अन्वय और केवल व्यतिरी उनमें से अन्व्यतिरिकण कर रहे हैं जिस लिंग का अन्वे से मुख से और व्यति मुख से उभय मुख से जिनकी व्याप्ति होती हो अन्वय मुख से मैंने भाव निरूपिता व्याप्ति और व्यतिरिक्त मुख से अभाव निरूपिता व्याप्ति दोनों प्रकार की व्याप्तियां जिस लिंग के माध्यम से सिद्ध होता हो उस लिंग को अन्वय व्यतिरिक कहते हैं क्योंकि जो व्याप्ति का आश्रय है वही हेतु है वही लिंग का लक्षण बन गया तरह से ऐसे व्याप्ति वाला है अनवयन व्यति व्यापति मत दोनों प्रकार से व्यक्ति मत व्यक्ति का आश्रित्व जैसा जिस हेतु के द्वारा दोनों प्रकार की व्याप्तियां संपन्न होती है निर्बाध और सब प्रकार से रहित सर्वदोष रहित होकर के ऐसे सब हेतु का नाम अनवय वितरक होता है देखिए पद प्रतिकार क्या बोल रहे हैं सीधा अनवय वितरक न पही है प्रभेद में कुछ भी नहीं बोल रहे नीचे अनव्यतिरिक्षण वहां अन्वय व्यतिरिका लक्षण बता रहे हैं अनवय यदि तृतीया प्रयोजत व्यतिरिका दोनों में तृतीय के क्वेश्चन है ना तो तृतीय क्या है तो कहते हैं अन्वय प्रयोज्य और व्यतिरक प्रयोज्य प्रयोजक कौन है प्रयोज्य हो गया प्रयोजक प्रयोज्य भाव से संबद्ध होकर के जो व्यापति हो उसको ले रहे हैं आप साधन यह साचर्य अन्वया साध्य और साधन के साचर्य का नाम अन्वय होता है वो साध्य और साधना भाव इन दोनों के भावों के साचर्य का नाम व्यतिरेक तथा प्रयोज्य व्यापति मध्यति प्रयोज्य व्याप्ति मत, मत अन्वय व्यति मने भाव निरूपिता व्यक्ति और अभाव निरूपिता व्यापति अन्वय प्रयोज्य है और व्यरेक प्रयोज्य है ऐसे व्याप्ति वाले का नाम अनविवे केवल व्यति अतिव्यप्ति वारणा अनवे यदि आप लक्षण में अनवे नाहते व्यतिरेको व्यति मत कौन है उसमें लक्षण व्याप्ति हो जाएगा अन्य वारणा पत्र कह दिया अन्वयन और कहते हैं केवल अनवयनीय व्यति केवलान्वयी में अगर आप अनवय शब्द दे दिया केवल व्यक्ति व्यक्ति निवृत्त हो गया तो कहता उतरी रखो लक्षण अनवयन व्याप्ति मत व्यति शब्द को हटा दो लक्षण क्या होगा अन्वयन व्याप्ति मत तम की व्यति कहा जाएगा लक्षण अन्वयन व्याप्ति वाला तो केवलान्वयी ही है केवलान्वयी हेतु में लक्षण का व्याप्ति होगा उसमें विचार का वारण करने के लिए आपको व्यति कहना अच्छे दोनों शब्दों की जरूरत है अनवयन भी व्यति तथा चन्वय व्यतिरिक रूप दर्शित और उसी के अनुसार अनवय व्याप्ति रूप को दर्शाया गया स्पष्ट व्यतिरिक व्याप्ति साध्य भाव व्याव प्रतिबित्व तो व्यतिरिक व्याप्ति किसे कहेंगे साध्य भाव निरपता हेतव भाव ने कह दिया तो हेतु में लक्षण जाना चाहिए ना साध्या भाव प्रयोज हितने तो से काम चलेगा नहीं हेत्वभाव तो हेतु नहीं होता हित तो भाव का प्रतियोगी हेतु तो होता है इसे प्रतियोगित्व तो लक्षण चित्र तो नहीं जाएगा तब तो तक तो व्यक्त व्याप्ति मत हेतु में नहीं आ सकता इसे क्या कहा साध्या भाव का व्यापकी कौन है वो साधना भाव ही होता है उसका प्रतियोगित्व साधन रूप हेतु में लिंग में आ गया तब वह लिंग व हेतु को व्यतिरिक व्याप्ति वाला कहा जाएगा तदुत्तम तो इसको एक कारिका के माध्यम से कहा भावोरया दृष्यते तयोरभाव तस्मा विपरीत प्रतीयते अन्वय साधन व्याप्यम साध्यम व्यापक मिश्यते व्याप्यो व्यापक साधना व्याप्य व्यापक हि ही भावृिष्य भाव में जिसको आप व्यापक मान रहे हैं जिसको व्याप्य मान रहे हैं व्याप्य व्यापक भाव भाव निरूपिता व्याप्ति में जिस प्रकार तुम देख रहे हो ठीक उसका उल्टा रखना पड़ेगा में माने तरत कह दिया वैसे अभाव रखते तो यत्र यत्र धुमा हो तो गड़बड़ हो जाएगा युमा भाव तरत वन भाव नहीं है विपरीत क्यों हो उन्हीं दोनों का भाव लेना किस्मा विपरीत प्रतीये ठीक प्रीत होगा ये वन्य बात यह तो बनेगा अतएव लेकिन व्यापक कौन होता है व्याप्ति में व्याप्ति कौन होता है तब कहते जो जो लिंग जो हेतु है वो व्याप्य और साध्यम व्यापक निश्चित और जो साध्य है वह व्यापक प्रकृति है अतएव उसके विपरीत लो व्यापी व्यापक भाव में बेहतर चलिए साध्या भाव व्याप्य हो जाएगा व्यापक भाव, भाव हो जाएगा व्याथ्या। व्याथ्या। इस तरह के आप स्पष्ट रूपण आसानी से समझ सकते युक्ति दे दिया अब कोई भी अनुमान हो इस तरह से उल्टा पलटा करके अपने आप ग्रहण कर लो साध्य साधन भाव है पहले साधन बाद में साथ जनवरी व्याप्ति में इतने व्य पहले में वक्ति बनाने की तरीका और सही या गलत तो बना तो लोगों नहीं बनाने सिखा दिया बाद में सही या नहीं ये हितवास तो प्रगण से नहीं होगा जब हित्वास तो पढ़ोगे नहीं सद हेतु को पहचान नहीं सकते जब बदमाशों को पहचाना नहीं आए तो सदपुरुष को भी पहचान नहीं पाएंगे पहचान पहले बदमाशों को पहचानना चाहिए इसे तुलसीदास जी भी कहते दुर्जनम प्रथमम बन तदनंतरम तदनतर हम पहला दुर्जन को प्रणाम करे करें दुष्टपताने कब क्या बिगाड़ दे पहले को प्रणाम सज्जन तो अपने है ही वो तो हमारे क्या बिगाड़ेगा किस प्रणाम करो ना करो तो वे नाराश तो होंगे दुर्जन को पहचानना पड़ता इसे हमें असध्यु को पहचानना जरूरी है युवतियों में ये तो अगला थक देगा ऐसा ऐसा उल्टा से युक्ति दे देगा हम लोग मान लेंगे फंसाएंगे इसलिए असद हेतु को पहचानना बहुत जरूरी है और उसको पहचान लोगे सो तो स्वतः ही असद हेतु को ग्रहण कर सकेंगे इसे न्यायिक लोग असद हेतु का प्रकरण को बहुत विस्तार रूपए बहुत लक्षण व्याप्ति का लक्षण 38 प्रकार के व्याप्तियां बनाए जिसे दो ही तीन व्याप्तियों ने सिद्धांत लक्षण बचा के रखा 35 का खंडन करे इतना विवेचन किया है के बारे में और इसे सासत हेतु के भी लक्षण लक्षण, प्रत्येक दोष का अलग लक्षण सब किए हैं विस्तार देखिए जैसे जैसे आएगा विस्तार करते जाएंगे मूल में तो सरल है यथावन साध्य धुवत्म वन्य रूपा साध्य के मामले में धूवत् हेतु है, है आपका ये धूमवत्त हेतु अनवि व्यय हेतु है क्यों युवा तथा यथा मानस यहाँ पर अनु धूम में दिखाई दे रहा है और ये तो निर्माश तो जहाँ वन्य भाव है जैसे लक्षण घट रहा है ना यहाँ पर देखिये साध्या भाव हो गया वन्य भाव उस वन्य भाव का व्यापक धुमा भाव उस धुमा भाव का प्रतियोगी धूम धूम में प्रतियोगित्व रहेगा अतएव साध्या भवे प्रति धूमे आवया तो व्यतिग्यालक्षण घटा अवय कन्वयन कियी गणे अन्वय मातृव्याति केवलाव यहां तथा प्रश्न तथा यदंधवत्म और व्यक व्याप्त ना यह प्रमेत्व और अभिजेत्व का व्यतिरक व्याप्ति हो ही नहीं सकती क्यों सर्वस्या संसार में जो कुछ भी है सब कुछ प्रमेत्व और अभिजित्व ही है सब कुछ प्रमा का विषय है और अभिधान का विषय है अच्छे कोई ऐसा दृष्टांत रूपेण विषय द्रव्य गुण कर्मसान विशेष भाव पदार्थों में से एक भी पदार्थ एक भी वस्तु ऐसा नहीं मिलेगा एक देशभुदा भी नहीं मिलेगा इनका एक देश वस्तु भी कोई वस्तु नहीं मिलेगी जिसमें प्रमित्व न हो अवित्व न हो अत व्यति इन, इन साध्य रीतु को हो नहीं सकता अतः केवल अनु मात्र इसको कहा जाता है केवल अनु लक्षण माह अन्वयन नहीं वह व्याप्ति भाव के नहीं व्याप्ति होती है जिस हेतु हे में उस साम सवल अनवयी स तथा स केवल अनु प्रमेत अभिधेर व्यतिरिक व्याप्ति निराकर प्रमे और अभिधेत्व को लेकर के व्यति व्याप्ति के निराकरण करते हुए कह अत्र प्रमेत इत्यादि अनुमाने इत्यर्था अनुमान में प्रमेधक अनुमान में उसका निषेध आप कैसे कर सकते हो ऐसे आतु माह उसके निषेध भी करने के प्रति क्या कारण है उस कारण को बता रहे हैं। सर्वसे, सर्वसे पदार्थ मिवसदा साधेयक ईश्वर परमा किसी भी रूप से आप देखें, सकल सकल पदा। पदा केवला तद अभाव प्रसिद्ध तद घटित व्यतिरिक व्याप्ति न संभवती है कहने का भाव यह है सगल पदाभिले क्योंकि कोई भी पदार्थ है उसका नाम पदा जिसने कह दिया पदस्य अर्थ पदार्थ सीधे सीधे जो कुछ भी है सब किसी ने पद है अगर तो वो अभिधेय है अभिधावृत्ति से अभिधान किया जाए जिस वस्तु का उसे अभिधेय कहते हैं उसमें अभिले रहेगा सभी, ही है। ही सभी पदार्थ का विधेयी नहीं सही पदार्थ प्रमे है महाराज हमारा तो प्रमेय है नहीं सभी पदार्थ संसार है बहुत पदार्थ जिसका हम लोग जानते ही नहीं जानते ही आप सबको हैं? नहीं जान सकते कोई नहीं जान सकता ईश्वर को छोड़कर, छोड़ देते ईश्वर के प्रमा का विषय तो है सभी वही कहें ईश्वर प्रमा विषय तो शिक्षा अत्यंत अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व रूप केवल ईश्वर का प्रमा का विषय पदार सकल पदार्थ ही अत प्रमे सकल पदार्थ में आ गया ईश्वरीय प्रमेत आ गया चाहे जीव का प्रमेत आ गया आ तो क्या प्रमेत्विया हेतु में नहीं का जीव प्रमे तो सामान नहीं का सामान्य लिए है तो ईश्वरीय प्रमेत्व भी उसमें हेतु के अंतर्गत आ गया कार्वरी प्रमेत्व सकल पदार्थो उसका अवधित्व कहीं भी नहीं मिलेगा। वास्तविक क्या है? आप इसे कहीं नहीं मिला अत उसका प्रतियोगी अवधित्व नहीं रहा अप्रतियोगी रह गया का अत्यंता कहीं भी भाव, नहीं मिलेगा अतः अत्यंता अप्रतियोगी प्रमेत्व रह गया अधिक का लक्षण अत्यंत प्रत्येक अविध्य प्रमेद दोनों में ही आ रहा है ऐसे ही हेतु प्रभे तरह कहा लोग कोई व्यविचार नहीं है कहीं नियत व्याप्ति तत् घटित व्यतिरक व्याप्त न समझौती इसलिए अभाव घटित होने के नाते इनका अभाव जब कहीं भी नहीं बन रहा है तो अभाव गठित व्यक्ति कैसे बनाओगे जब अभाव गठित व्यक्ति बनाने का मतलब क्या कोई ना कोई अधिकरण में उसका अभाव दिखाना पड़ेगा जैसे वन्य भाव कहा दिखाया अपने हृदय अधिकरण में तो अभाव दिखाना पड़ेगा और यह प्रमेयता तो वे किसी भी अधिकरण में आप दिखा नहीं सकते अत व्यक भाव केवल व्यति लक्षण केवल व्यति का क्या लक्षण है व्यरक मात्र व्याप्ति कम केवल व्यतिरेक मात्र अभाव निरूपता मात्र व्याप्ति है जिसका ऐसे हेतु को कहेंगे मात्र व्याप्ति कम बहुरी समाज केवल व्यति कत्यकना व्यतिरेक है वा। तो वा था। ना एवं व्यतिरिक नैव पहले अनवय गा न्यतिरिक नहीं व्यतिरेक मात्र व्यापति तो ये तो क्यों या अनुमान क्या पंचाव दिखाएंगे तो यदि नीदते न तदवत यथा जलम ये हो गया आपका दृष्टान और यह उदाहरण दो तो की तथा उपने। उपने तथा तथा तथा उपने, उपने उपने ना, ना कहा में, पर है है, पृथ्वी, इसलिए यम यदि व्यक्ति होता तो न कह दिया, धवतम अनवे दृष्टान्त तो ना पृथ्वी मात्र से पक्ष प्राप्त जो गंधवाला है वह इतर से भिन्न है ऐसे अनवे बना भी लेंगे तो दृष्टान क्या दोगे कि जो भी दृष्टान दोगे वो पक्ष को टीमें है और पक्ष क्या होता है संदिग्ध है निश्चित तो ही नहीं और दृष्टांत जो होता है सपक्ष वो हमेशा निश्चित साध्यवन होना चाहिए और ऐसा कोई दृष्टान आपको तो नहीं मिलेगा अतएव इसको केवल मित्र की कहा जाता है देखिए ृति hmm. तो केवल व्यति लक्षण महा व्यतिर व्यतिरेक न्याति व्यतिर ये बौरी सामना तथा अन्की अतिव्या व्यतिरैकव्या मातृशब्द का व्यतिक व्या तो फिकल है ही। तो उसमें हो जाएगा मात्र कहना जरूरी है पृथ्वी न था। था इतर न न ना क्योंकि पहले आपने क्या किया पृथ्वी इतरे इतरे भय से क्या लोगे आप जलादे कौन से कितने जलाजी आठ क्या आठ है क्या पृथ्वी से इतर तेरा आएंगे तेरा अरे पृथ्वी के द्रव्य मात्र लोग है क्या है पृथ्वी से इतर केवल जला नहीं है कि नौ में से आठ गुण पृथ्वी से इतर नहीं है फिर इतर से गुण भी लेना पड़ेगा कर्म भी लेना पड़ेगा सामान्य भी लो विशेष भी लो अभाव नहीं लेना भाव पदार्थ है नहीं इसे पृथ्वी से इतर से कितना हो गए वो आठ और ये पांच तेरा होगा कि नहीं होगा तेरा <laughs> तेरा तुझोल का लागो मेरा तेरा है ये तेरा इधर को हो गए तेरह हो गए सब लोग आठ ही बोलते हैं हम जितने भी अब क्या पढ़ा है जितने पढ़ के आए कर संग्रह न्यायोजनी मुक्तावली पढ़ के आए छात्र हर ग्रुप में ही देखता हूं नहीं क्या पढ़ के आते हैं पढ़ाने वाला क्या पढ़ाया आज भी देखिए इधर के आठ ही निकले तेरह है तो इधर मैंने तेरा पृथ्वी से का भिन्नत एक और मैं समझा रहा था ना भिन्नत तो कहां होती है आपका भिन्न तो कहा है आपका भिन्नत तो कहा है आपको छोड़कर सब में आपका भिन्नत कहा नहीं है मैंने खुद में नहीं है इसे पृथ्वी का भिन्नत तो, तो कहा है मैंने पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी जितने भी भाव है सबको लेना पड़ेगा सबको लोग छोड़ दोगे तो वो पांच आ गए सात पदार्थ में से अभाव को छोड़ दो द्रव्य में प्रति तो पृथ्वी तो है ही आठ आपने ले ही लिया बीच में जो पांच रह गए उन पांचों को ले लेंगे कुल कितरा हो गया तेरह हो गया। उन तेरहों का भी भिन्नत्व उन तेरहों का भिन्न रहेगा पृथ्वी इनका है उसका पृथ्वी। तो इतरे भी हो भिन्ना इतर जो तेरह हैं, उनसे भिन्न होती है क्यों गंधवत् गंधवाली होने से कि जो जो गंद वाला नहीं है यदि जो नो इतर से भिन्न नहीं है जो तेरे से भिन्न नहीं है कौन तेरे से भिन्न कौन नहीं है तेरा खुद तेरे से भिन्न कौन नहीं होता खुद तेरा तेरे, तेरे।, तेरे से भिन्न नहीं होते और तेरे से भिन्न कौन है पृथ्वी और तेरे से भिन्न कौन नहीं है खुद तेरा ना तो कैसा है वो न गंधे जो तेरह से बिन नहीं है वो तेरा है वो तेरह से बिन नहीं हो सकते है ना तेरा से भिन्न तेरा नहीं हो सकते किंतु तो पृथ्वी होती है उन तेराओं से बिन कौन है पृथ्वी है पृथ्वी से बिन वे तेरह है तेरा हैं। से, से बिन नहीं है ऐसा करने से कौन हुआ वे तेरा खुद हो गए वे कैसे है उनमें से एक भी गंध वाला नहीं है में से कोई है क्या गंधवाला नहीं, नहीं है अच्छा ठीक चलो <laughs> था वो गंदवाला नहीं ये था। ले क्या है जलम चलो नंधवत को तथा था पृथ्वी न तथा न गंदा भावती ये जो पृथ्वी है गंदा भाव वाली नहीं है नहीं। हम नीचे जा रहे हैं प्रकृति में भी है देख लो चेम तथा में क्या होगा न तथा न गंदा भावती गंदा भावी है ना पृथ्वी कैसी है गंदा भाव वाली नहीं।, नहीं है अस्मा न तथा गंगा भाववत्व इतर भेदा वा भेदावती व्यर्थ इसलिए गंदा गंदाभाव के अभाव वाला गंदा भाव वत्व अभाव गंधा का अभाव वाला होने से अर्थात तो। इसलिए इधर भेदावती न हो इधर भेद के भाव वाली भी वो नहीं है किमिति अत्र इधर भेद साधन माने कहते कि भाई अन्वय व्याप्ति इस हेतु को लेकर के साधु को लेकर के क्यों नहीं हो सकता पूर्व पक्ष ने पूछा तब जवाब देते हुए कह परिहार करते वात्र इत्यादि से कारण यह है अनुव्यक्ति बना भी लो शख्स से बोल भी लो यत्र यत्र तत्र दंधवत इधर भिन्न कम कह तो सकता हूं हिंदुस्टान का किस अधिकरण में किस अधिकरण में आप दिखाओगे जो भी एकदम घटपटाजी ढूंढोगे वो सब क्या है वो पक्ष में अंदर लगता ये पक्ष पृथ्वी को ले लिया है छिन्न सकल प्रतिपक्ष को टीम होने के कारण से वहां पर आप इस व्यक्ति को बता नहीं सकते निश्चित पक्ष संदिग्ध निश्चित साध्य वाले का नाम ही दृष्टांत है जहां दिखाना होगा आपको व्यक्ति इस यत्र कहीं भी घटा नहीं सकते इधर भेद साधगन माने अत्र इधर साधक अनुमान के विषय में अनु व्याप्ति इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो भी व्यक्ति के अधान बनाना चाहेंगे वो तो पक्ष में ही रहेगा और वो पक्ष हमारा प्रति है संपूर्ण प्रति होने के कारण से कई बार ऐसे होता है एक देश को भी ले लेते हैं हम लोग जैसे अनुमान किया न्यायिकों ने जगत की सृष्टा का निर्णय करना जगत को किसने पैदा किया ईश्वर ने पैदा किया ईश्वर की स्थिति के क्या कहते हैं वो को बीजापुर सक्रिकम कार्यवाद घटव एक देश सब ले लिया भाई सारे जगत की कर्ता तो निर्णय करने जा रहे हो और सारा जगत के अंदर बीजंपुर भी है घट भी है इसलिए मैं कहना पड़ता है एक देश को लेकर के हम संपूर्ण में घटाएंगे पक्ष क्या किया बीच अंकुराल एक देश को ले लिया दुनिया क्या कर दिया है पूरे पृथ्वी को एक एक पक्ष में रख देश को नहीं लिया का नहीं। एक है उपलक्षण यह मत सोचना यही एकमात्र व्याप्ति होता है दुनिया में पचासो और मित्र व्याप्ति है तेने एक और दृष्टान आपको दिखा रहे हैं जीवत शरीर सात कथम ये जिंदा शरीर है मुर्दा नहीं है मुर्दा शरीर में नहीं बोला जा रहा है यहां मुर्दे में नहीं बात हो रही है। वृद्ध शरीर में नहीं है जीवत शरीर जिंदा शरीर कैसा है सात्वतम आत्मयुक्त है आत्मना सह यदि सात्वतम क्यों प्राणाधि प्राणादी वाला होने जो प्राणादी वाला नहीं है वह आपको तो सहित भी नहीं होता जैसे यथा घट वेदांती तो इसको मानेगा नहीं वेदांत घटने तो, तो प्राण है वेदांती वेदांत में भी तो तो प्राण है सब में प्राण है कहा प्राण सही तो जरूरी ऐसा ना होता तो हर चीज का आप फिर एक्सपेरिमेंट डेट क्यों ना अब गोली है गोली में प्राण माना होगा ना के प्राण मारो जे नही मर जाए खत्म कोई दम नहीं इतने इतने साल तो हो गया जन्म और, और तय है बहुत सारे सामान मैं आज तक तो दाल वाल हर चीज में लिखना पड़ता है दूध के पाउडर कुछ भी कर सोने एक महीने के, के, के अंदर प्रयोग कीजिए खोलने के एक महीने के अंदर कहीं खोलने के छह के अंदर बाद में जहर हो गया नहीं रख सकते उपयोग तो नहीं करते? सकते सब में प्राण है ना तभी तो गए निष्प्राण हो गया अब खाओगे नुकसान लेगा इसलिए नई आय कौन के निष्ठिकोण से ऐसा नहीं है नई आय कौन के दृष्टिकोण से जो बोल सके चल सके फिर सके मार सके पीट सके गोली चला सके उसी को मानेंगे अंतिहा उसी में आता मानते बाकी नहीं मानते कहा जीव था जीवित शरीर सात्म प्राणालीमत्वाद्यकृष्ट प्रत्यक्षाधिगम प्रमाण प्रमाणकरण तन्य था प्रत्यक्ष दूसरे व्यतिरिक्त व्यक्ति प्रत्यक्षादि प्रमाणों को प्रमाण करके व्यवहार करना चाहिए प्रत्यक्षाधिगम पक्ष प्रमाणम साध्य क्यों प्रमाकरण प्रमागकरण प्रमाग होने से जो प्रमागकरण नहीं होता वो प्रमाण कर व्यवहार करने योग्य भी नहीं।, नहीं होता जैसे प्रत्यक्षा विवादास्पद आकाशम ये व्यवहार विवादास्पद द्रव्यम पक्ष आकाशमित व्यवहार शब्द इत्यादि केवल व्यतिरिक्रष्टव्यम में था पृथ्वी ये विवादास्पद द्रव्य विशेष है वह विशेष का नाम हम नहीं जानते हाँ, एक द्रव्य है कोई उस द्रव्य को आकाश कर व्यवहार करने योग्य है वो विवादास्पद एक पंचम द्रव्य है विवादास्पद एक पंचम द्रव्य ये बाक किसने कहा जा रहा है चार वाक्य चारा चार ही द्रव्य मानता पांचवा नहीं मानता पृथ्वी जल चारिद्रव्य पांचवा कई द्रवि विवाद्रव्यमस्थ पांचवा द्रव्य है आकाशमी और द्रव्य को आकाशनाम से व्यवहार करोग्यो ये तो क्या है शब्दव तथा शब्द वाला नहीं है कुछ आपका सब्देश से व्यवहार करने योग्य वो नहीं है जैसी की पृथ्वी इस प्रकार से व्यतिग अनुमान आप अनेकों देख सकते हैं एक दृष्टांग तो उसी को है सब कुछ मानना नहीं कई लोग ऐसे होते हैं एक बार जब हम लोग पढ़ रहे थे रामान महाराज जी से रामान जी के शरीर के जो पिताजी थे बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के विद्यालय का प्रधान आचार्य रिटायर्ड हरिशंकर ओझा उनका नाम था और वो स्वामी जी से मंत्र दिशा ली पुत्र जो हो गया है उनसे मंत्र दिशा ली है और उनको गुरु मान के चरण धोते थे रोज रोज चरण धोके पूजा करते थे पानी पीते हम लोग के सामने गुरु भक्ति पिता होते हुए इतने बड़े विद्वान में से भी कभी गलती होती है पुनः रमतने पढ़ा है ना रमतरी हुआ फिर ट्रोल पे उसे हो गया उन्होंने एक बात पकड़ लिया पुनर इस अवै में हुआ है ना तो अवय में ही होता है रख गया अब एक जगह परिषद में पाठ आया वह दीर्घपुर में हुआ था वो अव्य नहीं था पुलिंग वाला शब्द लो के विधीर हो गया अब वो कह रहे हैं कि महाराज को संशय हुआ दिव्या कैसे हुआ बहुवचन तो होना नहीं चाहिए एक वचन है तो मैंने कहा महाराज जी एक वचन ही है जो जो रू हुआ, वो लोप होकर के बुद्धेश्वरी बोले नहीं हो सकता दिव्या अभी नहीं है ये तो मैंने कहा मेरे श्लोक सुनाया मैंने कहा महाराज बुरा मत मानिए आपकी शादी हुई और आपके ये जैसे महान पुरुष आपके सुपुत्र हुए ये कैसा हो गया तो महाराज जी बोले तो क्या बात बोल रहे रहे हो से काँ बात चल रही इस शब्द को आप बोल कहा आपकी शादी कैसे हो गई ऐसा बेटा कैसा पैदा हो गया कहा क्या तुम बोल रहे हो मार्ग मेरे को डांटने लगे मैंने कहा मार्ग इसलिए करो एक श्लोक सुनाओ क्या है अची कमतो न जाना यो न जाना अजरघा यो न जाना तस्में कन्या न दी भी रोरी हुआ है धातुएं अवे नहीं अवयों में ही ये सूत्र लगता है में कैसे लग गया और जो इस रूप को नहीं जानता है उसको कन्या कैसे दे दिया गया आपकी शादी कैसे, कैसे और ऐसे करपुत्र कैसे पैदा हो गया तो इस तरह हंस पड़े वाले तो कहें कमाल कर देते कांज का जोड़ा <laughs> फिर वाले पूछो कमरे में ये विशेषता विशे है पुर पुर पुराने लोगों का अहंकार नहीं फिर वो आए कमरे में या झरगा रूख कैसे बनता है समझाओ कौन सी धातु से बना फिर मैं ग्रह दास सारा ऐसे में बनता है। इसी भी होता है दिमाग कभी गए नहीं इस तरफ मैंने कहा इसी का नाम तो मनुष्य होता है चिंता मत कीजिए हमारे भी कई बातों दिमाग भी तक गया नहीं कभी जाएगा भी नहीं क्या भरोसा है शास्त्र अगाध कितने जाओगे शास्त्र किसी चीज में आपका दिमाग फूरित हो जाता है किसी में अपना दिमाग स्फुर हो रहा है किसी में हमारा स्फूरित नहीं हो रही किसी में आपका स्पुर हो सकता है उसमें ये कोई नहीं बात है इतनी मैंने विशेषता उनके अंदर यह हमने लगी इतनी सरलता इतनी सरल, सरल भाव पंचायत पचासी साल थे उसमें उम्र उनका बयानवे उम्र में शरीर छोटा उनका और महाराज जी संतिम अंतिम टे सन्यास भी ले लिया ले, सन्यास लेके छोटे आ तो संस ब्राह्मण देव तो अजरघा इसी तरह से यहाँ पर प्रसंग के साथ बोल दिया पति अनुमानों में भी ऐसा नहीं रटना यही होता है ऐसा ही होता ये की है ये नहीं रटना इस प्रतिकृति अनेकों दिया है शास्त्रों में तो अनेक और आएगा वेद अत्र विशेष बात कथनीय है जो जानने योग योग कथन करने जा रही है तिरिक् पंच तो उत्पन्न स्वसाध्यम साधी तुम शब देख हेतु है पांच रूप से उत्पन्न होगा जब तभी वह हेतु तो अपने घोषित करने में समर्थ माना जाएगा पांच से एक जाए तो असधेतु हो जाएगा वह अन व्यरक निकाल जाएगा इस केवल व्यति चार प्रकार से उत्पन्न होना चाहिए और केवल अनु चार प्रकार चार चार, चार बताएंगे कैसे क्या देखिए ये कौन कौन रूप तो सुनो भाई धर्मत्व नंबर एक दूसरा सपक्षत्व विपक्षा व्यावृत्ति तीसरा अपाधित विषयत्म चौथा असत प्रतिपक्षत्व पांचवा पक्ष आप जानते ही हैं क्या है पक्ष धर्मोत्तम पढ़ लिया ना पक्ष का पक्ष पूछा गया व्यास पक्षाधिवृत्ति पर्वताधिवृत्ति पक्ष धर्मदा बोल चुके उसका लक्षण आप जान सपक्ष क्या है आगे मूल में आने वाला है विपक्षा व्यावृत्ति विपक्ष क्या होता है यह यह मूल में आएगा उससे व्यावृत्त होने का मतलब उसमें न रहना और रह गए बाकी दो जो समझने लायक है अबाधि तत्व और अस प्रतिपक्ष तत्व यदि मूल में आएगा सत प्रतिवश क्या है बाधितत्व तो क्या है उसी विपरीत अबाधित तो तो फिर भी समझाने थोड़ा देखिए विषयो यस्य अबाधिता है साध्य रूपा विषय जिसका हमेशा हेतु को हम बाधित कह देते हैं लेकिन बाधित कौन होता है साध्य होता है पक्ष में बाधित वन अनुष्ठान द्रव्यता जलवत् था तो? वन ही अनुष्ठान अग्नि कैसा है ठंडा होता अग्नि ठंडा क्यों द्रव्य होने से जैसा जल ठंडा होता अनुमान है अनुमान कर दिया या द्रव्य तो थो थोड़ी बाधित हो रहा है, नहीं है। जिसका साध्य बाधित है उस हेतु का नाम बाधित रख दिया साधि क्या है वो वन्नी में प्रत्यक्ष ब्राह्मण के द्वारा बाजित हो गया इसे कहते हैं बाधित अबाधित का मतलब क्या साध्य रूपो विषय तक उसको अबायित्व कहेंगे अब साध का रूप जिसका ऐसे हेतु को कहेंगे अब वाला अब वाला हेतु तस्य साध्या भाव तत्व मैंने अबायित विषयत्व एवं साध्य भाव साधक हेत्वंत्र साध्य भाव का साधक जब हेतुंत्र हो जिसका उस प्रथम हेतु को कहेंगे हम सब सा नास्ति ऐसा नास्तिक कोई हेतु जिस हेतु का नहीं हो उस हेतु को कहेंगे असत प्रतिपक्ष केवल अनुभव हेतु कैसे होता है चतुरूपवे चारूप से उपवन होकर के स्वसाध्यम सामत है क्यों कस्य विपक्ष पर विपक्ष ही नहीं रहा गया विपक्षा कहां से लोगे? जब उसका विपक्ष ही नहीं है विपक्षा भी नहीं मिलेगा इसी प्रकार से केवल तथा तथा व्यतिरिक्षम क्यों कस सपक्ष विपर्य न कस या सपक्ष विपर्य नहीं घट सकता क्योंकि उसका सपक्ष होता ही नहीं उपदर्शित उपदर्शित रूपों में, में से कतिपय रूप तो आपने जान चुके जैसे तो पक्षधर मत को आप जानते हैं अब राह पृथ्वी मतृक्ष पक्षत्वाद किम नाम पक्ष था कि अनुमान क्या क्या था पृथ्वी थे और अंत में उसमें क्या कहा मूल में पृथ्वी मात्रस्य से पक्ष आपने कहा था उसमें बताओ पक्षित किसको कहेंगे क्या है ये पक्ष पक्ष क्या है समझाइए अथ पृथ्वी मात्र त, मात्र से इस पंक्ति में इत किम नाम पक्ष यहाँ जो का व पक्षता क्या चीज है उस पक्ष का लक्षण को निर्वचन करने के लिए आरम्भ होगा पक्ष से किम लक्षण इत्यादि एक पक्षता यहाँ तो सीधे बोध साध्यवान पक्षता धूमत पर्वता सीधे खत्म हो गया और एक पक्षता प्राण घाती है भयंकर नया एक लोग गा उपाधि तुम महाव्याधि पक्षता प्राण नमः प्रामाण्यवादाय, मत कवित्व ये तीन न्याय दर्शन में सबसे डेंजरस सबसे खतरनाक उपाधि पक्षता प्रामाण्यवाद ये तीन जबरदस्त देने न्याय दर्शन उपाधि तो महाव्याधि कहा उपाधि क्या है महाव्याधि पक्षता मानो प्राण को ही खा जाए। इतनी खतरनाक चिंतन करते करते आदमी घाट हार्ट फेल हो जाए और ब्रह्मा नमः प्रामाण्यवाद प्रमाण्यवाद को दूर से नमस्कार कर लेना नहीं तो तुम्हारे बुद्धि को ही उड़ा देगी, मत कविता पह